की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सुनते हैं ललित निबंध लिखो पाती प्यार भरी प्रेम पत्र वही प्रेम पत्र जो शकुंतला ने कदम के पत्तों पर नाखून से लिखकर दुष्यंत को दिया वाटिका में कंगन में पड़ रही परछाई में सीता ने पढ़ा और एकांत में बांसुरी की मीठी तान में राधा ने सुना वही प्रेम पत्र या प्रेम संदेश जो कैस ने रेगिस्तान की गर्म रेत पर उंगलियों की पोरों से लैला को लिखा पानी की डूबती उतरती लहरों के साथ सोहनी ने महिवाल को दिया खेत की हरी हरी लहलहाती फसलों को पार करते हुए राझा ने हीर तक पहुंचाया यह थी भावनाओं और संवेदनाओं की एक अनोखी दुनिया जहां प्रेम और अपना की गुनगुनी धूप पत्तों से छनकर धरा तक पहुंचती थी हृदय से हृदय के तार जुड़ जाते थे तब पत्र में अक्षरों के बीच लिखने वाले की छवि उभर आती थी पत्र पढ़ते हुए कभी, कभी आंखें भर आती थीं थी, तो कभी मन, मन, खुशी, मन खुशी से झूम उठता था बिन, बिन पंखों के, के मन मयूर कल्पनाओं कल की ऊंची उड़ाने भर लिया करता था अपने, अपने प्रेमी, प्रेमी या प्रेमिका के हाथों लिखा हुआ वह पहला खत तो आप भी नहीं भूले होंगे कितनी बार उसके नाम को उंगलियों की पोरों से सहलाया होगा अपने होठो से चूमा होगा पढ़ा तो इतनी बार होगा कि लिखावट आंखों में नहीं दिल में बस गई होगी पत्र सिर्फ प्रेमी प्रेमिका का ही नहीं होता पत्र माता पिता भाई बहन स्नेही जन मित्रों सभी को एक डोर में बांधे रखते हैं माता पिता के पत्रों में जहाँ संतान के लिए लाड़ दुलार और आशीर्वाद होता है तो वहीं स्नेही जनों के पत्र कुछ संदेश देते हैं अपनापन लिए हुए होते हैं माँ की प्यार भरी पाती पढ़ते हुए भला हम अपने बचपन से दूर कैसे रह सकते हैं? पाती पढ़ते हुए शब्दों की पर पैर रखते हुए मन का हिरण कभी कुलाचे भरता है तो कभी आंखें अनायास ऐसी बचपन की यादों में खो जाती हैं सच सच बताएंगे आप कितने दिन हो गए आपने अपने प्रियजनों को एक चिट्ठी तक नहीं लिखी काफी दिन हो गए ना अब तो याद भी नहीं कि आखिरी बार कब चिट्ठी लिखी गई थी अब तो सारी बातें फोन या मोबाइल पर ही हो जाती हैं। रही सही कसर एसएमएस, एम ईमेल से पूरी हो जाती है हालचाल मालूम चल ही जाता है क्या जरूरत है फिर चिट्ठी लिखने की सच कहा आपने आप कतई गलत नहीं हैं। फोन पर कितना भी बतिया ले पर जो प्यार स्नेह भरे पत्रों में उमड़ता है वह भला फोन की वाणी में कहा इसे महसूस किया कभी आपने हम कितने भी एडवांस क्यों न हो जाएं, पत्रों की पवित्रता को नकार नहीं सकते पत्र हृदय का दर्पण होते हैं उसकी लिखावट हमें आत्मिक संतोष देती है उससे हम भली परिचित होते हैं लिखावट सामने आते ही डूब जाते हैं अतीत की सुखद स्मृतियों में आज भी हमारे पास ऐसे कई पत्र होंगे जो अनमोल धन की तरह सुरक्षित होंगे ही उसका एक, एक एक अक्षर हमें याद होगा फिर भी हम उसे बार बार पढ़ना चाहेंगे आखिर क्यों याद करो जब हमें अपनी प्रेसी या प्रेमिका पहला प्यार भरा खुशबू में सराबर पत्र मिला था तब मन में कितनी उमंग थे आज भले ही वह पत्र ढूंढे न मिल रहा हो पर उसकी खुशबू से आप अब भी महक जाते होंगे पत्र पाते ही उसे चूमा तो होगा ही सहलाया भी होगा रात में तकिये के नीचे रखकर सुखद नींद भी ली होगी खैर छोड़ो कभी जीवन के क्षेत्र में विफलता भी प्राप्त की होगी तब माँ पिताजी भैया भाभी दीदी या छोटी बहना या किसी प्यारे से दोस्त का सांत्वना भरा पत्र मिला होगा सच बतायेंगे संबल देने वाले उस पत्र को पढ़ते हुए क्या आपकी आंखें डबडबाई दब नहीं थीं? कोई गरीब माँ अपने अमीर बेटे को पत्र लिखती होगी या लिखवाती होगी तो पत्र पाते ही बेटा स्वयं को व्यस्त बताते हुए पत्नी के सामने खींचते हुए कुछ रुपए मनी ऑर्डर करने के लिए कह देता होगा पर रात को चुपचाप अकेले में माँ की अनगढ़ को गीली आंखों से चूमते हुए उस बेटे को देखा है भला उस समय पत्र की संवेदना सीधे माँ बेटे के बीच होती है उस वक्त माँ से दुलार पाता है बेटा तब बेटे को लगता है कितना गरीब ही मैं चांदी के इन चंद सिक्कों के बीच और कितनी अमीर है मेरी माँ इन अनगढ़ अक्षरों के साथ क्या आज ईमेल एसएमएस या चैटिंग के माध्यम से संवेदनाओं के तार इस तरह से जुड़ सकते हैं भला पत्र आत्मा की आवाज होते हैं पत्र जीवन बदल देते हैं पत्रों में केवल विचार ही नहीं होते उसमें कोमल भावनाएं भी होती हैं, जो संवेदनाओं के माध्यम से हमारे भीतर तक पहुंचती है पत्र का एक एक शब्द हमारे लिए मोती हो जाता है जब वह किसी बेहद अपने का होता है पत्र खोलते ही प्रेषक की जानी पहचानी तस्वीर सामने आ जाती है क्या एक अनजाने पत्र ने हमें तस्वीरों का चितेरा नहीं बना दिया कई बार पत्र चुनौती देते हुए लगते हैं उसका एक एक शब्द हमें मुह चिढ़ाता सा प्रतीत होता है आवेश में हम उसे फाड़कर निकल भी पड़ते हैं चुनौती को पूरा करने के लिए शाम हताश होकर घर लौटते हैं देर रात चुपचाप पत्र के एक एक टुकड़े को जोड़ने का प्रयास करते हैं शब्दों की इबारत समझने की कोशिश करते हैं पत्र में प्यार ढूंढते हैं ऐसा केवल पत्रों के द्वारा ही संभव है पत्र में प्यार छुपा होता है ममता की घनी छाव होती है माँ का दुलार होता है पिता का आशीष भाई का स्नेह दीदी का प्यार और छोटी भाई बहनों की चंचलता छिपी होती है रही बात प्रेयसी या प्रेमी के पत्रों की तो उसमें छलकता है प्यार प्यार और केवल प्यार क्या, क्या आप भी आना, आना चाहेंगे पत्रों की इस प्यार भरी दुनिया में तो आइए तो आइए तो तो स्वागत, स्वागत है आपका, आपका। उठाइए उठा कलम और, और लिखें एक पाती प्यार, प्यार भरी। अभी आप अभी सुन रहे थे डॉक्टर महेश परिमल का लिखा ललित निबंध। लिखो पाती प्यार वाचक स्वर भारती परिमल